बेजी कथा ही बिझ कथा कही बहु भाते भाती गिरकरा सुनी सम्पातीर देखी बहु की सा मुहि आहार दीन जग दिशा दी आज सब कह भक्षण करऊ दिन बहु चले आहार बिन मरऊ कब हुन मिल भरी उधर उदराम आज दिन बार इस प्रकार जाम बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाती ने सुनी बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे तब वह बोला जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया आज इन सब को खा जाऊंगा बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना मर रहा था पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया डर पे गे दबन सुन का नाम अब भाम सत्य हम जाना कप सब उठे गिध कह देखे जा मन सोच विशेखी कह अंग विचारी मन माही धन जटायो सम को नाही राम काज कारण तनु त्यागे हरिपुर गय परम बड़ भागे गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया यह हमने जान लिया फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए जाम के मन में विशेष सोच हुआ अंगद ने मन में विचार कर कहा आहा जटायु के समान धन्य कोई नहीं है श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया सुनि खग हरस शोक जुत बानि आवानि कट कपिन भय मिनहै अभय कर सुनाए सुन सम्पाति बंधुक करणि रघुपति महिमा बहु विधि बरनी हर्ष और शोक से युक्त वाली समाचार सुनकर वह पक्षी संपाती वानरों के पास आया वानर डर गए उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई भाई जटायु की करनी सुनकर संपाती ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की जाहु सिंधु तट देव तिलांजलिता वचन सहाय करब मैहू खो जब जाहे उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा अर्थात जी कहा हैं सो बतला दूंगा जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे अनुज क्रिया कर सागर तेरा कही न कथा सुन हो कपेरा हम दो बंधु प्रथम तरुण आगन गये रबिन कटौड़ाए तेजन ते कर घोर चिकारा समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके सम्पाति अपनी कथा कहने लगा हे वीर वानों सुनो हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए वह जटायु तेज नहीं सह सका इससे लौट आया किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए मैं बड़े ज़ोर से चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा मुनिक चंद मुनिक नाम चंद्रमा ओहि लागी दया देखि कर मोही बहुप्रकार ति ज्ञान सुनावा देह जनितभिमान छावा तेता ब्रह्म मनुजतनु धर ता ता प्रभु इनहीं मिलेते हो वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा उसकी खोज में प्रभु दूध भेजेंगे उनसे मिलने पर तो पवित्र हो जाएगा जमी है पंख हुन कह गिरा सत्य भैया जो हन किरा सब हुन कै गिरा सत्य भैया जो सुनिम वचन करह प्रभु काजो जो गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका तहर रावण सह जय शंका तह अशोक उपवन जह रह सीता बैठ सोचर तहे और तेरे पंख उग आएंगे चिंता न कर उसे तू सीता जी को दिखा देना मुनि की वह वाणी असत्य हुई अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देख हूँ तुम नाह गिद्ध ही दृष्टि अपारत कर तथुक सहाय तुम्हार मैं उन्हें देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है बहुत दूर तक जाती है क्या करूं मैं बूढ़ा हो गया नहीं तो तुम्हारे कुछ तो सहायता अवश्य करता